आत्म का का होने से से ज्ञानी लोग लोग जन्म-मृत्यु चक्र में संसरण करते हैं। हैं। हो हो जाने मुक्त जाते हैं। इस कथन श्रुति करती है चतुर्थ मंत्र से आरंभ हुआ अनेजदेक मनसो जवीव नैन देवा अपनुबं पूर्व अर्षत त्यानतीपो मातरिश्वा दधाति अनैजत अनजत अर्थात कोई कंपनो नहीं है कंपनो नहीं है चलन नहीं है चलन उपलक्षण अर्थात कोई भी क्रिया नहीं है निष्क्रिय है आत्मतत्व तो, आत्मतत्व तो अर्थात आप जो वास्तविक है एकम, एक ही है बाकी सत्य तो केवल कल्पित है आप में ही कल्पित है और मनसो मनस हो जबी कहा गया मन सबसे द्रुतगामी है संसार में ये प्रसिद्ध है और ये आत्मतत्व तो, ये मन भी अधिक है कहने का तात्पर्य है कि सर्वत्र विद्यमान है इसलिए मन जहां भी जाएगा उसमें यह आत्मतत्व तो का आवास रहेगा इसलिए कहा गया कि मन से भी अधिक द्रुतागामी है सर्वदा आत्मतत्व तो ये मन के साथ ही रहेगा मन जहाँ रहेगा ये रहेगा आत्मतत्व तो। और पूर्वम अरसत ए न देवा न आत्मवन पूर्व अरसत पहले से गया हुआ सर्वत्र विद्यमान ये व्यापक है और इसको देवता लोग प्राप्त नहीं करते हैं प्राप्त नहीं करते हैं। देवता शब्द से इंद्रियों को कहा जाता है इंद्रिय इस आत्मतत्व को विषय नहीं कर पाएगा तत्व तिष्ठत धावतो अन्यान अतिथि यह आत्मतत्व तो स्थिर है स्थिर है अर्थात आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई चलन नहीं है इस प्रकार के होता हुआ भी धावत व्यायान और तीति अन्य सब जो दौड़ने वाले दौड़ने वाले होता है इंद्रिय मानो उससे भी यह अतिक्रम करके जाता है सर्वत्र विद्यमान है व्यापक है सर्वत्र कहने का वही तात्पर्य है जहां भी कहा जाता है कि आत्मतत्व तो सबसे अधिक तीव्र चलने वाला इसका तात्पर्य है कि व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है तस्मिन मातरेश्व अपती आत्मतत्व विद्यमान होने पर ही मातरेश्वा तदुपलक्षित हिरण्य गर्भ कर्म का विभाजन करता है कौन क्या कर्म करेगा उसका विभाजन करता है अथवा वही वास्तविक सब रूप अर्थात वही आत्मतत्व विद्यमान होने पर ही हिरण्यगर्भ गर्भ सब रूप होकर के सब कार्य करता है वही हिरण्य ही इंद्र है वही हिरण्य बृहस्पति है वही हिरण्यगर्भ कुबेर है सब वरुण है वही है इस प्रकार की दधाती दधाती अर्थात धार विभाग करता है इस कर्म का दायित्व तो इसका है अथवा स्वयं ही करता है उस स्वरूप बन करके ऐसा मंत्र का अर्थ कहा गया और ये जो आत्मा तत्व तो तो ये वास्तविक आपका ही स्वरूप है आप वही हो आगे हम लोग भाष्य में देख रहे थे पूर्व मरस ये वाक्य का विचार चल रहा था व्योमत् व्यापित्वात यह हम लोग देख रहे थे आकाश जैसे व्यापक है ऐसे है आत्मतत्व आकाश व्यापक है दैसिक व्यापक है अर्थात ऐसा देश नहीं है जहाँ आकाश नहीं रहेगा किंतु आकाश कालिक व्यापक नहीं है ऐसा काल है जहाँ आकाश नहीं रहेगा प्रलय काल में आकाश नहीं रहेगा किन्तु वहाँ आत्मतत्व भी रहेगा आकाश को दृष्टांत तो देते हैं आत्मतत्व के लिए क्योंकि लोक में आकाश ही सबसे अधिक व्यापक सर्वजन स्वीकृत है और आत्मतत्व के लिए दृष्टांत तो दिया जाता है आत्मतत्व उससे भी अधिक व्यापक है क्योंकि ये काल ही व्यापक है सभी काल में रहने वाला अर्थात काल जब नहीं रहेगा तो भी आप रहेंगे आगे भाष्य में सर्वव्यापी तद आत्मतत्व संसार स्वेन व्यापी तत्मतारधर्मवर्जितरूपि स्वरूपेण अवक्रियम है सपिकृता सर्वा संसार विक्रिया अभवतीव अवेकिन अनेक प्रतिदेहं अनेकमिव इति एतद् आह तद्धावतो, गच्छतो अन्यान तधावत द्रुत गनिया आत्मविल है सभी को गर्व्या करने वाला सभी को व्यापन करने वाला है अर्थात तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जहाँ आत्मतत्व तो तो नहीं है वास्तविक आत्मतत्व तो ही सभी का अधिष्ठान है अधिष्ठान कहने का तात्पर्य है जैसे मिट्टी से बनाए गए जितने बर्तन है मतलब जितने वस्तु हैं, सबका अधिष्ठान ये मिट्टी ही होता है अर्थात मिट्टी उसका स्वरूप है स्वरूप है अर्थात उस पदार्थों को मिट्टी ही सत्ता और स्फूर्ति देता है सत्ता और स्फूर्ति कहने का अर्थ है कि मिट्टी रहेगा तभी घटर रहेगा घटक की सत्ता मिट्टी के सत्ता के ऊपर निर्भर करती है इसी प्रकार की ये जो जगत आप देख रहे हैं ये जगत का सत्ता आत्मतत्व तो के सत्ता के ऊपर निर्भर करता है आत्मतत्व तो है तो जगत है और आत्मतत्व तो का अर्थ है आप।, आप है तो जगत है आप जगत को अनुभव करने लगे तो जगत आ गया जगत की सत्ता आपकी सत्ता के ऊपर निर्भर करता है और जगत की स्फुरण होना आपका स्फुरण होने के ऊपर निर्भर करता है जगत की स्फुरण स्फुर अर्थात ज्ञान का विषय होना पता चलना भान होना कहते हैं तो यहां स्फुरण हम जब कहते हैं कि ज्ञान का विषय होना ये स्फुरण अलग है आत्मतत्व का स्फुरण थोड़ा विचार दृष्टि से और अलग है ये पुष्प हम कहते हैं कि ये स्फुरण होता है अर्थात भान होता है ये भान होता है अर्थात हम कहते हैं कि हम इसको जानते हैं ना हमारा ज्ञान का विषय बनता है अगर ये भान नहीं होगा तो हमारा ज्ञान का विषय नहीं बनेगा जैसे धर्म अधर्म ये हमको चक्षु से ज्ञान नहीं होता है ना उपाय से होता है तो हम कहते हैं धर्म अधर्म किस व्यक्ति में कितना धर्म है कितना अधर्म है ये तो भान नहीं होता है जैसे शब्द प्रयोग कर दिया जाता है भान होता है अर्थात ज्ञान का विषय बनता है ये पदार्थ जगत में जो भी पदार्थ है ये तभी भान होंगे अगर आत्मतत्व तो का भान इसके साथ रहेगा और अगर विचार करें थोड़ा तैयार हो जाए आप लोग आप ही आत्मतत्व तो हैं और ये पदार्थ तभी भान होगा जब आप इसके साथ एक होंगे जो पदार्थ के साथ आप एक नहीं होंगे वो पदार्थ भान नहीं होगा वेदांत परिभाषा में प्रक्रिया बताते हैं ये पदार्थ हमको कब ज्ञान होगा कहेंगे चक्षु के द्वारा आपका अंतकरण जाएगा जाकर के इस पुष्प को आवृत करेगा आवृत करेगा अर्थात ये पुष्प को स्पर्श करेगा जब तक हमारा चक्षु के द्वारा अंतकरण बाहर जाकर के इसको स्पर्श नहीं किया था तब तक तो ये अज्ञात था हम इसको जानते नहीं थे हमारा अंतकरण जब गया जाने से इसके ऊपर जो अज्ञान था इस अज्ञान को हटा दिया अज्ञान को जो हटा दिया कहते हैं कि अंतकरण अर्थात आप प्रमाता कहा जाता है ये प्रमात्री चैतन्य और आप और पुष्प का बीच में रहता है अंतकरण वृत्ति इसको कहा जाएगा प्रमाण चैतन्य और ये पुष्प हो गया प्रमेय प्रमेय चैतन्य ये तीनों चैतन्य एक हो गया अर्थात अभी आप और ये पुष्प अवचिन्न चैतन्य ये सब एक हो गया पुष्प आपसे भिन्न नहीं रहा ऐसा स्थिति में ही इसका ज्ञान होगा जो चीज आपसे अभिन्न होगा उसी का ही ज्ञान होगा जो चीज आपसे भिन्न रहेगा वो आपको ज्ञान नहीं होगा वो ज्ञान नहीं होगा तो आप अगर जान रहे कि मैं हूं तभी जाकर के पुष्प का ज्ञान होगा अर्थात पहले आप भान होना पड़ेगा आप भान होने से ही पुष्प का भान होगा तो जगत का कोई भी पदार्थ हो उसका भान होना आपके भान के ऊपर निर्भर करता है सुश्रुति में आप चले गए इसलिए शास्त्र कहते हैं सुश्रुति में आप चले गए तो जगत नहीं है शुरू शुरू में ये ग्रहण करना एक कठिन होता है हम सो गया तो जगत नहीं रहेगा कहते नहीं रहता वेदांत तो यही कहेगा धीरे धीरे जितना वेदांत ग्रहण करेंगे यही लगेगा हम देख रहा है तो जगत है इसलिए आपका सत्ता स्फूर्ति के ऊपर ये जगत का सत्ता स्फूर्ति निर्भर करता है यही कहा जाता है कि आप ही जगत का अधिष्ठान है इसी को कहा गया सर्वव्यापी तद आत्मतत्व सर्वव्यापी अर्थात सभी का अधिष्ठान है सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है और वास्तविक हिंदु आत्मतत्व तो सर्वसंसार धर्म वर्जित संसार का जो भी धर्म है वो सब वास्तविक आप में नहीं है ये भी बार बार विचार करना है ये संसार का धर्म है ये मेरा धर्म नहीं है स्वे निकेन स्वरूपेण अभिक्रियम आप आपका जो वास्तव स्वरूप है निरूपाधिक स्वरूप शरीर मन बुद्धि इत्यादि उपाधि होते हैं ये सब उपाधि के साथ आपका वास्तव संबंध नहीं है शुरूप, निरूपाधिकेन स्वरूपेण अभिक्रियम एवसत वास्तविक आप अभिक्रिय ही है अर्थात आप में कोई विक्रिया नहीं हो रहा है यही वेदांत का विचार है बार बार विचार करना है विक्रिया तो मनोबुद्धि में हो रहा है मनोबुद्धि में हो रहा है हम में नहीं है ये विचार करना वास्तविक अभिक्रिया होता हुआ उपाधिकृता सर्वाह संसार विक्रिया अनुभवती सर्वा संसार विक्रिया उपाधिकृता समानाधिकरण है उपाधि के द्वारा ही ये संसार में सारे विक्रिया होते है संसार में जो विक्रिया ये सब विक्रिया अर्थात अधिकार हो जाना परिवर्तन हो जाना ये सब शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के द्वारा ही हो जाता है उपाधि के द्वारा और ये सब विक्रिया को अनुभवती आत्मतत्व अनुभवती अनुभवती को आगे कहते हैं अनुभवती वास्तविक ये कुछ अनुभव नहीं करता है जैसा कहते कि सूर्य उदय हो गया सभी को प्रकाश कर दिया सूर्य सबको जान रहा है सूर्य किसी को नहीं जान रहा है सूर्य का वो स्वभाव है कि सर्वत्र प्रकाश फैला देना इसी प्रकार के आत्म तत्व का स्वभाव है कि वृत्ति हुआ तो उसमें प्रतिबिंबित हो जाना तो प्रतिबिंबित हो गया जैसे आपके सामने में एक दर्पण है और आप चुपचाप बैठे हैं दर्पण में आपका प्रतिबिंब हो रहा है आप वो प्रतिबिंब को देख रहे हैं अभी आपका पीछे और कोई आ गया कोई पदार्थ आ गया कोई व्यक्ति आ गया कुछ आ गया अभी वो में उसका चित्र आ जाएगा प्रतिबिंब आ जाएगा और आप उसको ग्रहण कर लेंगे तो जिस प्रकार की ये दर्पण में कोई प्रतिबिंब आने से आप उसको जान लिए तो कहा जाएगा कि आप उस पदार्थ को जानते हैं क्यों कहते हैं अब तक आपका चक्षु प्रतिबिंबित हो रहा था वो दर्पण में और कोई पदार्थ नहीं था कि तो पीछे और एक पदार्थ आ गया पीछे पदार्थ आ गया तो कहा जाएगा कि आपका चक्षु वो पदार्थ को ग्रहण कर लिया पदार्थ नहीं है तो ग्रहण नहीं करेगा तो जैसे यहां हम एक जीव है मानते हैं कि हम इस पदार्थ को ग्रहण करते हैं मान लीजिए सूर्य वो दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो रहा है और वो दर्पण में बाकी कुछ चीज नहीं है ऐसा अवस्था में कोई व्यक्ति आ गया और अभी कहा जाएगा कि सूर्य उस व्यक्ति को जानने लगा कैसे कहेंगे सूर्य उस दर्पण में प्रतिबिंबित तो होता है अभी व्यक्ति का चित्र आ गया दर्पण में जैसे ये उदाहरण दिया जाता है सूर्य अब वो व्यक्ति को जानने लगा इसी प्रकार के हमारा जब बुद्धि वृत्ति अंतकरण में वृत्ति होता है उस वृत्ति में से विषय आ जाते हैं और ये विषय आने से उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित तो होता है तब तो कहा जाता है कि चैतन्य साक्षी आप वो विषय को जानते हैं जैसा कहा जाता है कि सूर्य दर्पण में दिखने वाला वो व्यक्ति को जान लिया इस प्रकार की कहा जाता है समझाया जाता है कि क्यों कहते हैं अभिवेक नाम मुड़ा नाम ऐसे सब समझाया जाएगा ये सब ग्रहण करता है आप ही सब जानते हैं साक्षी सब जानता है और ये अभिवेकी अर्थात विचार रहित तो, शास्त्र संस्कार रहित तो, उनके लिए अनेकम ईव च प्रतिदेह प्रत्यवभाष प्रतिदेह में ये आत्मा अलग अलग है ऐसे वो दिखता है जो अज्ञान है शास्त्र संस्कार जिनको नहीं है वो कहते हैं कि आत्मा प्रति शरीर में ही अलग अलग है इति एतद इस विचार को रख करके कहा गया तद, तद अर्थात आत्मतत्व धावतो अर्थात द्रुतम द्वितीय बहुवचने शीघ्र चलने वालों को कौन है वो सब अन आत्मतत्व तो से भिन्न है आत्मविलक्षण कौन है वो कहते मनो वाग इंद्रिय प्रभृति ये जो मन और बाघ इंद्रिय ये सब आत्मतत्व से भिन्न है और इनका स्वभाव है की द्रुत ये द्रुत गच्छन इनका स्वभाव है कि ये शीघ्र चलते ही रहेंगे चलते रहेंगे इनका स्वभाव है और ये सबको अतित्य अतिथ्य अर्थात अत्येती अत्यती का अर्थ कहते हैं अतित्य गति आत्मतत्व तो ये सबको अतिक्रम करके जाता है भगवान भाषाकर आगे कहते हैं इव आत्मतत्व तो ये सबको अतिक्रम करके जाता है ऐसे ईव क्यों कहते हैं तो मंत्र में कोई इव शब्द नहीं है मंत्र में है तत् धावतो अन्यान अत्यतिष्ठत इतना है तिष्ठ तत्व तो तो तो आत्मतत्व तो स्थिर रहता हुआ धावतो अन्यन दौड़ने वाले अन्य को अतिक्रम करता है भाष्यकार यहां कहते हैं वास्तविक अतिक्रमण नहीं करता है अतिक्रमण करता जैसा लगता है ऐसे ईव शब्द भाष्यकार कहां से लाए स्वयं कहते हैं भाष्यकार इव अर्थम स्वयं एवं दर्शी श्रुति ही श्रुति स्वयं ही दिखाती है कि ये वाक्य में एक इव शब्द है अर्थात आत्मतत्व तो वास्तविक द्रुत दौड़ता नहीं है क्या शब्द है कहते हैं तिष्ठ स्थिर रहता हुआ शीघ्र दौड़ने वाले को पार कर जाता है तो कहना पड़ेगा कि दौड़ता हुआ जैसे दिखता है वास्तविक नहीं दौड़ता क्योंकि वास्तविक दौड़ेगा तो फिर स्थिर रहता हुआ यह शब्द नहीं बनेगा स्थिर रहता हुआ यह शब्द मंत्र में है तिष्ट ये शब्द ही ईव शब्द को यहाँ अर्थ में लाता है स्थिर रहता हुआ दौड़ता हुआ जैसा लगता है जैसे दृष्टांत तो दिया जाता है नौका में बैठना नौका में बैठने से इतना पता नहीं चलता बहुत जोर अगर नौका चलेगा तभी तो लगेगा कि तीर में जो वृक्ष है वो दौड़ता है हम लोग सबको अनुभव का ट्रेन वाला ट्रेन जब बैठे हैं तो ये कौन सा ट्रेन चलता है ये पता नहीं चलेगा स्थिर होता हुआ भी आपको लगेगा कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो चलता है स्थिर रहता हुआ भी चलता जैसा लगेगा दूसरा उदाहरण देते हैं चंद्रमा और मेघ मेघ चलता है चंद्रमा स्थिर है किंतु पता चलता है कि चंद्रमा गंद्रमा गच्छती इव वास्तविक चंद्रमा नहीं चलता है तो वहां इव शब्द प्रयोग किया जाता है यहां भी इस प्रकार आत्मतत्व तो स्थिर रहता हुआ सभी को अतिक्रमण करता है इसलिए कहा गया कि आत्मतत्व तो भी गच्छती इव जैसे वो चलता है प्रतिष्ठत तो का अर्थ कहते हैं स्वयं अभिक्रियम एवं सत्यर्थ स्वयं अभिक्रिय होता हुआ अर्थात आप में वास्तविक कोई विक्रिया नहीं है बार बार इसको विचार करें प्रत्येक बार सुनेंगे तो एक संस्कार होगा हम में कोई विकार नहीं है एक संस्कार होगा जैसे कहते हैं इको अणची हम पहले कितना रटते हैं रोज कहीं उसको लिखो खाता में लिखते हैं फिर रटते हैं तो रटते रटते धीरे धीरे हमारा वो संस्कार दृढ़ हो गया तो क्यों वहां संस्कार दृढ़ होना शीघ्र होगा क्यों वहां हमारा विरुद्ध संस्कार नहीं है हम जब इको यण अचि इकह स्थान है यण परे संगीतायाम विषय इस प्रकार जब हम रटते हैं उसको विरोध करने वाला कोई नहीं है इसलिए शीघ्र स्थान जमा लेता है और यहां जब कहते हैं कि आप अभिक्रिय है आप निर्गुण है इस प्रकार की जब कहा जाएगा हमारा अंदर में विरोध करने वाला एक भारी मन है वो हर समय कहेगा आप कैसे अभिक्रिय हैं आप कैसे निर्गुण हैं आप में इतने सारे गुण हैं और ये जो विरोध होगा ये विरोध के चलते ये तत्व जाकर के अपना स्थान नहीं बना पाता है जल्दी तो जितना विरोध करता है मन उससे अधिक हमको सुन सुन करके इसको बैठाना पड़ेगा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है जितना अधिक इसलिए कहा जाता है आसते राम कालम न वेदांत चिंता जितना अधिक श्रवण करे जितना अधिक श्रवण करे किंतु ये माया कली ये प्रभाव है कहेंगे दिन में एक पाठ हो गया ना वेदांत बहुत हो गया तो ये सब माया का कार्य है बार बार इसको सुने जित अधिक श्रवण होने के बाद फिर मनन होगा मनन अर्थात आपका अंदर में विचार उठेगा जब आपका मन कहेगा कि आप तो परिचिन हो विक्रिया वाला हो आपका जब श्रवण बहुत हो गया होगा आपका अंदर में विचार होगा ये कैसे मन कहता है हम परिचिन्न है तो ये उतना आपके अंदर वो भरना पड़ेगा श्रवण तब तो फिर वो विचार उठ करके कहेगा आप ये नहीं ये तो मन बुद्धि का कार्य है ये विचार उठता है ये मन बुद्धि का विचार है इस प्रकार की होगा इसलिए निष्ठा पर होकर साधन चतुष्टि प्रतिदिन विचार करके बढ़ाना है और इसको बार बार विचार करना है टीका मैं यथा मनस्थं परिमाण यहाँ कहते हैं कि आत्म तत्व को मनो इंद्रिय इत्यादि क्यों ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो यहाँ उत्तर देते हैं टीका में यथा मनस्थं परिमाणम मनसो न विषयो अत्यंत अव्यवधान तथा आत्मा अपि अत्यंत अव्यवधानात् मनसो न विषय तथ व्यापकवाच्च इत्यर्थ दो हेतु दे दी मन का जो परिमाण है वो मन के द्वारा ग्रहण नहीं होगा क्यों नहीं होगा अत्यंत अव्यवधान व्यवधान होने पर ही दिखेगा आप लोग जो लोग चश्मा लगाते हैं ये पता चलता है ये जो व्यवधान वाला क्या है हम लोग साल में एक बार जाते हैं ये घटा बढ़ा ये तो कभी घटेगा तो नहीं बढ़ेगा धीरे धीरे तो हम लोग जाते हैं कहेगा निकाल दीजिए हम निकाल देते हैं कहेगा पढ़ो तो हम यहाँ रख करके पढ़ेंगे क्योंकि खराब हो जाने से दूर से पढ़ेगा कहेगा नहीं नहीं आप अच्छे इंच दूर में रख करके पढ़ो तो ऐसा तो करने से थोड़ा नजदीक लाएगा दिखेगा नहीं पूरा ऐसा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं एक स्वस्थ मनुष्य छह इंच दूर में रहने से स्पष्ट दिखेगा नजदीक हो जाएगा तो दिखेगा नहीं दृष्टांत तो दे दिया जैसे चक्षु के लिए भी बहुत नजदीक हो जाएगा आपका चक्षु आपका ये जो इसको जो क्या कहते हैं पंख उसको नहीं पलक उसको नहीं देख पाएगा तो इतना नजदीक है वो इसी प्रकार के कहते हैं कि मन का परिमाण जो है वो मन का इतना नजदीक है कि मनो स्वयं उसको जान नहीं पाता है अगर मन का परिमाण इसका परिमाण हम देख लेते हैं कहेंगे कोई डेढ़ इंच है इसका परिमाण हम देख लेते हैं इसी प्रकार के मन का परिमाण को मनो देख नहीं पाता है अगर मन का परिमाण को मन देख लेता मन का परिमाण को लेकर के विवाद होता नयायिक लोग कहते हैं मन का परिमाण अणुपरिमाण और वेदांति लोग मीमांसा को लोग कहेंगे नहीं ये शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा अगर मनुष्य स्वयं अपना परिमाण को देख पाता ये विवाद नहीं होता क्यों नहीं देख पाता उत्तर देते हैं अत्यंत अव्यवधान व्यवधान व्यवधाना बहुत कम हो जाएगा तो नहीं देख, देख सकते है अत्यंत अव्यवधान तथा तो आत्मा अभी आत्मा भी अत्यंत अव्यवधान मनुष्य न आत्मा भी मन का अत्यंत तो अव्यवधान है मन उसी पदार्थ से ही बना है अत्यंत तो अव्यवधान होने से मन भी इसको विषय नहीं कर पाएगा मन स्व नो विषय नहीं होगा और दूसरा है तद व्यापक मन का वो व्यापक है व्यापक जो होगा उसको व्याप्य ज्ञान नहीं कर पाएगा मतलब जान नहीं पाएगा जैसे आपका चक्षु का सामर्थ्य आपको एक किलोमीटर तक देख ले सकते है तो आपका इतने ही सामर्थ्य है इसलिए आपका चक्षु उत्तराखंड को विषय नहीं कर पाएगा क्योंकि ये व्यापक है उत्तराखंड व्यापक है आपका चक्षु का सामर्थ्य एक किलोमीटर तक देखेगा तब तो कहा जाएगा कि ये चक्षु उत्तराखंड को विषय नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के कहते हैं मन ये आत्म तत्व को विषय नहीं कर पाएगा इसका सामर्थ्य की परिच्छिन्न पदार्थ को ग्रहण करेगा अपरिच्छिन्न पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा विषय व्यापक होने से उक्त आत्म संभावनाय उपत्तिम आह पूर्व पक्षी ये सब सुन सुन करके कहता है कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा आप ये सब जो लक्षण कह रहे हैं ऐसा लक्षण नहीं हो पाएगा ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा इस सिद्धांती इसके लिए अभी उपपत्ति तर्क को देता है पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा नहीं है सिद्धांति कहता है कि आत्मा है संभव है इसके लिए उपपत्स अच्छा तर्क देता है भाष्य में तस्मिन तस्त्में सती नित्यचैतन्यवभात अतरक्षे शोति गतरीश्वायु सर्व्राणृतक्रियात्मक्रया कार्यक्रता यस्ता क्रोता सूत्रसगत विधारयत्री स मतरीश्वा यहां तक तो देखेंगे तस्मिन आत्मतत्वे मंत्र में है तस्मिन मात अपी दधाति तस्मिन का पहले अर्थ कहते हैं आत्मतत्वे सति तस्मिन में सप्तमी है कहते हैं सति सप्तमी आत्मतत्व विद्यमान होने पर यह आत्मतत्व कैसा स्वभाव वाला है कहते हैं नित्य चैतन्य स्वभाव चैतन्य स्वभाव कहने का अर्थ है ये जड़ नहीं है अर्थात जानने का सामर्थ्य है उसमें जानने का सामर्थ्य अर्थात प्रकाश होने का सामर्थ्य जैसे हम जानते हैं ऐसा वहां नहीं है अर्थात तो प्रकाश होने का सामर्थ्य तस्मिन आगे कहते हैं मातरेश्व मातरेश्व का विग्रह दिखाते हैं मातरी मातरी अर्थात अंतरिक्ष स्वयती गति मातरेश्वर इसका अर्थ हो गया वायु अंतरिक्ष में चलने वाला अंतरिक्ष में कौन चलता है वायु सर्व प्राणभृत सारे प्राणों को सर्व सर्वाणी सर्वा, सर्वान प्राणान इति सर्व प्राण सारे प्राणों को यही धारण करता है धारण करता है तो सतास्तुति देता है ये वायु बाय। वायु का अर्थ आगे कहेंगे क्रियात्मक ये जो वायु हो गया मातरिश्वा हो गया ये क्रियात्मक जैसे आत्म तत्व तो तो स्थिर है निष्क्रिय है ये ऐसे नहीं है ये क्रियात्मक है ये सर्वदा चलने वाला है और ये क्रियात्मक होकर के यद आश्रयानी कार्यकरण जाता नहीं कार्य करण जाता नहीं जाता अर्थात समूह कार्यकरण समूह कार्य शब्द से शरीर और करण शब्द से इंद्रिय कार्यकरण अर्थात तो शरीर इंद्रिय समूह जिस क्रियात्मक वायु को, को आश्रय करके ही रहते हैं तो अगर क्रियात्मक वायु नहीं है तो ये शरीर और इंद्रिय ये सब गंगा जी में जाएंगे आ, अगर महात्मा है तो नहीं नहीं। आगे यस्मिन ओतानी प्रोतानी चे मात ऋष्व में सब कुछ ओतानी प्रोतानी वो तो प्रो कहते हैं शब्द तो एक वो तो और एक प्रकर्षण वो तो प्रोत कहते हैं ये जो वस्त्र होता है इसमें एक लंबा वाला होता है और एक आड़ा वाला होता है वो जो लंबा वाला होता है उसको कहते हैं प्रोत तो और ये जो आड़ा वाला होता है उसको कहते हैं वो तो ये जो लंबा वाला होता है ये ही वास्तविक इसका स्ट्रेंथ है उसका बल है वो आड़ा वाला तो खाली भरने का जो कहते हैं ऐसे बिल्डिंग बनता है इसका जो कलम और बीम होते है ये सब लोड लेने वाला है जो बीच में ईटा है और उसके ऊपर लोड देने वाला है तो इसी प्रकार के वो तो प्रोत व्यवहार होता है शब्द में अर्थात एक सीधा वाला जो लोड़ लेता है और एक भरने वाला तो वो तो प्रोत कहने का अर्थ है कि ये उसी में आश्रित है ये जो मातरेश्वा है वायु है उसी में ये सब कार्य करण अर्थात शरीर इंद्रिय सब आश्रित है क्योंकि वही प्राण ही इनको चलाता है उनको सत्तास्पूर्ति देता है और वो कौन है मातरेश्वायु कहते हैं यथ तो सूत्र संज्ञकम सूत्रम संज्ञा यश्य उसी को सूत्रात्मा कहा जाता है हिरण्य गर्भ जगतो जगतों विधारयत्री इसको मातरेश्व कहते हैं सारे जगत का ये धारण करने वाले शास्त्रों में दो शब्द व्यवहार होता है कि सूत्रात्मा की कि गर्भा और है एक ही व्यक्ति किंतु जब हम उसका ज्ञान शक्ति पर विचार करते हैं उसको हिरण्य कहते हैं हिरण्य शब्द का विपत्ति होता है हिरण्यम विशुद्ध ज्ञानम आगे गर्भ गर्भ अर्थात तो अंत सारो यश हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ का अंत सार उसका वास्तविक तत्व तो क्या है है क्या चीज का तो विशुद्ध ज्ञान हिरण्य गर्भ ज्ञानी होता है तो वो वास्तविक हिरण्य गर्भ का सर्वोदा निश्चय रहता है कि ज्ञानी मतलब मैं ये जड़ पदार्थ नहीं हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं हिरण्यम विशुद्ध ज्ञानम गर्भ गर्भो अंत सारो यश्य तो हिरण्यम विशुद्ध ज्ञानम गर्भो अंत सारो यश्य सा हिरण्य गर्भ अर्थात उसका ज्ञान शक्ति परक लेकर के हिरण्यगर्भ कहा जाता है और उसका क्रिया क्रियाशक्ति पर लेकर के सूत्रात्मा कहा जाता है ये जो सूत्र है कहते हैं सभी पुष्प के अंदर गया हुआ है तो इसी प्रकार के सभी कार्य का, करण संघात जो है शरीर ये सब में वो हिरण्य गर्भ गया हुआ है जा करके ये सब को चलाता है इसलिए उसको क्रियापर्व के लेकर के सूत्रात्मा कहा जाता है तो विधा रायत्री स सर्व जगत का धारण करने वाला हो गया मातरीश्व आगे अपह ये आत्मतत्व तो विद्यमान होने पर ही हिरण्य अपह दधाति दधा अपशब्द का अर्थ कहते हैं अपह द्वितया बहुवचन यूत्रसंग प्रोता कम है अच्छा बड़े महाराज बड़े महाराज का शायद नहीं होगा किंतु यहाँ कमा चाहिए ताकि वाक्य घटाने के लिए मतलब मूल पुस्तक में नहीं है किंतु अर्थात यशमिन ओतानी प्रोतानी छ यहाँ तक अर्थात व्याख्यान पूरा हुआ आगे उसका अर्थ कहते हैं यह तो सूत्र संगीत हम ऐसे बड़े महाराज का शायद नहीं थे वो वाक्य घटाने के लिए हम लगा देते हैं अर्थात यहाँ तक तो एक वाक्यांश हो तो हम आपने समझने के लिए हम लोग भी लगाए हैं हम तो खाली वहां नहीं हम तो कितने जगह पे लगाते है। हैं है कि बाकी आंसर ये एक आंसर समझने के लिए स्पष्ट आगे अप अर्थात तो कर्माणी जितिया बहुवचन प्राणी नाम चेष्टा लक्षण प्राणियों का जो चेष्टा होता है इसको अपो शब्द से कहा गया अप शब्द का अर्थ जला ये प्राणियों का जो चेष्टा चेष्टा अर्थात जो क्रिया प्राणी करते हैं उसको जल शब्द से क्यूँ कहा गया टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में देख लीजिए श्रौतानी कर्माणी अपशब्द का अर्थ कर्माणी कहा गया कौन सा कर्म कहते हैं श्रौत कर्म सोम आज्य पय प्रभृतिर अद्भि संपाद्यते सम्बधात लाक्षणिको अपु यहां तक देखेंगे जो श्रौत कर्म श्रौत श्रुतौ इति श्रौतानी श्रुति में जो सब कर्म कहा गया है जो याग वो सोम आज्य पय प्रभृति भी अद्भिर संपाद जो याग होता है तीन प्रकार के होते हैं एक होता है इष्टि कहते हैं इष्टि अर्थात दुग्ध दधि इत्यादि के द्वारा होता है दूसरा कहते हैं सोमयाग सोम सोमलता का रस के द्वारा वो याग होता है अर्थात वहाँ हबीर हबीर अर्थात जो हम देवताओं को अर्पण करते हैं वो सोम रस होता है और तृतीय होता है पशु याग इसमें पशु का अंग ये सब अर्पण किया जाता है तो तीन प्रकार की होता है उसमें दो मुख्य होते हैं इष्टि और सोम पशु यागत सभी लोग अच्छा नहीं मानते हैं नहीं करते हैं तो जो लोग ये वेद में विहित है करते हैं तो उसमें जो फल होना है होता है किंतु सोम इष्टि ये तो इष्टि तो ये दर्शक मास है ये तो एक प्रकार के नित्य कर्म विधान होता है तो ये सब जो कर्म है वो अदभी संपाद्य थे क्योंकि सोम जो हुआ सोम रस अथवा ये आज्य घृतम पय दधि ये सब जल प्रधान है तो होने से कर्म इसके द्वारा संपादन होता है इसलिए आज्य सोम दधि इत्यादि जो कि जलात्मक है इसका संबंध से कर्म संपादन होने से कर्म को भी जल शब्द से कह दिया जल अर्थात अपशब्द से कह दिया लाक्षणिको संबंध से जल का संबंध को भी जल का संबंधी को भी जल शब्द से कह देना जैसा गंगा प्रवाह का संबंधी तीर को भी गंगा शब्द से कह देते हैं इसको कहते हैं अच्छा आगे टीका में कर्म शु अपशब्द कर्म में लाक्षणिक और दूसरा हो गया प्राण चेष्टा याच प्रसिद्धे प्राण चेष्टा ये अपनिमित बहुबरी है अब आप निमित्तमया प्राण चेष्टा या अगर जल है तभी तो आपका प्राण चेष्टा करेगा अगर जल नहीं है शरीर में तो प्राण चेष्टा नहीं करेगा इसके लिए टिप्पणी दिया है आप लोग पुस्तक में देख लीजिए निमित्तत्व प्रसिद्धे के ऊपर जो टिप्पणी है प्रसिद्धे के ऊपर अपना अपना पुस्तक में देख लीजिए वहां दिया है देखिए प्रसिद्धे रीति आप आपोमय प्राणो न पिबतो विच्छेद ये जो प्राण होता है ये आपमय ये छंद के उपनिषद मंत्र संख्या भी दे दिए उसका पूर्व में है अन्नमयो हि सौम्य मन ये जो मन होता है ये अन्नमय जैसा भोजन करेंगे ऐसा मन होगा आप खूब चटपटा खाएंगे तो आपका मन खूब विक्षिप्त होगा आप शुद्ध शाकाहार भोजन करेंगे तो आपका मन शांत होगा तो अन्दमय मनो कहा गया और आपोमय प्राण आ गया तेज होमयी बाघ ऐसा कहा गया तो आपका बाघ बाघ उतना प्रबल होगा अगर आप तेज हो अर्थात घृतपान करेंगे इसलिए पकौड़ा मिलेगा आप लोगों के लिए उन्हें ज्यादा नहीं लेना है जो लोग बाघ को बहुत ज्यादा व्यवहार करते हैं अर्थात पूर्व समय में ये ब्रह्मचारियों का कार्य होता है कि दिन में तो पांच छह घंटा ये केवल इसको वेद को पारायण करेंगे गुरुकुल में जितना दिन रहेंगे इसको पारायण करेंगे प्रतिदिन पारायण करते करते उस समय तो श्रुति श्रुति और श्रवण तो सुनेंगे फिर उसको बार बार बोलेंगे तभी अभ्यास होगा वो तो इसलिए घृत पान कराते थे ऐसे हम लोग सुने हैं आगे टीका में कारणवाचक का शब्द कार्य लक्षण या प्रयुक्त इत कारण वाचक का शब्द तो यहाँ हो गया जल हो गया कारण शब्द कार्य हो गया कर्म क्योंकि जल से कर्म होता है जल अर्थात घृत दधि दुग्ध सोम ये सब से कर्म होता है कारण हो गया ये सब जलीय पदार्थ तो कारण वाचक का शब्द जलवाचक शब्द अपशब्द को लक्षण या कार्य कार्य अर्थात यहां कर्म उसमें प्रयोग कर दिया अच्छा आगे भाष्य में अग्नि अग्नि आदित्य पर्जन्यादि नाम ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षादि लक्षण दधाती विभजती इत्य अग्नि आदित्य पर्जन्यादि नाम तीन देवताओं का नाम ले लिया आगे उनका सब कर्म क्या कहते हैं ज्वलन दहन प्रकाश अभिवर्षादि लक्षण चार कर्मो कह दिया तीन देवता चार कर्म अग्नि के लिए कितना लेंगे दो ले लेंगे ज्वलन और दहन ये दोनों अग्नि का हो गया आगे आदित्य के लिए प्रकाश और आगे पर के लिए अभिवर्ष अभिवर्ष वर्षा, वर्षा होना तो ये हिरण्यगर्भ ही ये सब देवताओं के लिए ये कार्य कर्मों का विभाग करता है दधाती दधाती का अर्थ विभजती विभाग करके ये निर्धारण करता है हिरण्यगर्भ ये करता है अथवा दधाती का अर्थ अब विभजती क्योंकि विभजती ये धाधातु का अर्थ सीधा नहीं है धातु नाम अनेक अर्थत्वा धातु तो का अन्य अन्य अर्थ भी होते हैं इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वाक्य का प्रसंग दे के धा धातु का अर्थ यहाँ भ्वज धातु लिया जाएगा किंतु धा धातु का अर्थ अगर धा धातु हो सकता है क्यों हम अन्य अर्थ लेंगे इसलिए कहते है धारयती इति वृधारण लिया दूधाए धारण पोषण कहे धृय धारण कहे दोनों धारण अर्थ समान है इसलिए कहते हैं की धारयती क्योंकि दधाती शब्द का और जब अर्थ करेंगे तो वो तो दधाती कह दिए स्वयं उस रूप को इसलिए धारयति कहा धारयति के लिए जो टिप्पणी दिया है आप देख लीजिए स्वयं एवं अग्नि आदि रूप सन इत्य अर्थ यही हिरण्य ही, ही तत्त्व रूप हो करके ये कार्य करता है तो प्रसंग बस कहते हैं वो सुनते नहीं इसलिए तो कोई कोई होंगे कि कह देंगे कि आप ये कार्य कर दीजिए आप ये कार्य कर दीजिए आप ये कार्य कर दीजिए और कोई होंगे वो तो छोड़ो क्या करेंगे? हम ही कर देंगे हम ही कर देंगे ये जो स्वयं हम ही कर देंगे हम ही कर देंगे ये हुआ कि ये धारा उसको करना चाहिए वो नहीं करता है ठीक है चलो हम ही कर देंगे हीरो नगर्भ इसी प्रकार के है अर्थात वो स्वयं ही उस रूप बन करके सारे कार्य हीरो स्वयं करता है या तो विभाग कर दिया अथवा मान लीजिए कि स्वयं ही करता है इस प्रकार के आगे कहते हैं भीषा अस्मा बात पवते इत्यादि श्रुतिभ्य अच्छा पहले टीका में देखेंगे ईश्वर से नियत प्रभृति अन्यथा अनुपपत्या अधिष्ठाता परमेश्वरः परमेश्वर इति उत्तम इदानी तरीश्वग्रहण उपलक्षा आदा तात्पर्य आह ईश्वर हिण्यगर्वर्थ मतलब अच्छा ये तो ऐश्वर्य अर्थात समर्थ तो यहाँ ईश्वर से समर्थस्य हिरण्यगर्भस्य हिरण्यगर्भ महान समर्थ सामर्थ्य वाला है समर्थ सर्व समर्थ है वो भी नियत प्रवृत्त होता है हिरण्यगर्भ गर्भ अर्थात समर्थ व्यक्ति अगर नियत प्रवृत्त होता है जानना है कि वो समर्थ व्यक्ति भी किसी एक पदार्थ को भय करता है अगर वो नहीं रहेगा जिसको भय करता है तो समर्थ व्यक्ति भी ये मनमानी करने लगेगा तो इसलिए कहा जाता है राजा सबसे समर्थ होता है वो किसी को भी दंड दे सकता है चांदी के उपद में आता है ना ये नारद जी पूछते हैं सनत कुमार अस्ति वावो विज्ञान विज्ञान भूय विज्ञान से ज्ञान से और कुछ बढ़कर विज्ञान अर्थात ये ब्रह्मज्ञान नहीं है सामान्य ज्ञान तो इस विज्ञान से और कुछ बल है सनत कुमार कोई बड़ा और सनत कुमार कहते हैं अस्ति वावो बलम तो बलम वाव विज्ञान भूय जो बल होता है ये ज्ञान से भी ये श्रेष्ठ है अर्थात ये बल जो होता है वो ज्ञानी अर्थात तो ज्ञानी भी वो बल को भय करेगा ज्ञानी अर्थात यहाँ परोक्ष ज्ञानी जो शरीर इत्यादि के साथ आध्यात्मिक है इसी प्रकार की हिरण्य गर्भ जो है उसमें भी नियत प्रकृति होता है अर्थात तो उसको उसमें भी किसी के प्रति भय है ये कहा जाता है एक प्रकार की अर्थवाद वाक्य है क्योंकि हिरण्यगर्भ गर्भ ज्ञानी होता है हिरण्य में भय नहीं रहेगा वास्तविक तत्व वही होता है समर्थ वही होता है जो बिल्कुल शास्त्रीय हो जाता है जितना जितना जीवन शास्त्रीय हो जाएगा होता जितना जितना निष्काम हो जाएगा उतना उतना समर्थ होगा तो जितना जितना शास्त्रीय हो जाएगा निष्काम हो जाएगा वो तो अपना कर्तव्य से बिच्यु तो होगा ही नहीं तो चलेगा वो अर्थात तो बिल्कुल शास्त्रीय मार्ग में चलेगा ही वास्तविक स्थिति वही है जो जितना ऊपर जाता है जानेंगे को उतना निष्ठावान वो निष्ठावान अर्थात तो वो ये भय के चलते निष्ठावान नहीं है उसका स्वभाव हो गया वही बना क्योंकि बात समझ गया कि यही वास्तविक ठीक है उस करेगा स्थिति वास्तविक वैसा है क्योंकि वो उसका स्वभाव है कि मार्ग से विचलित तो नहीं होना किंतु अज्ञानियों को कहने के लिए क्या होगा जो तामसिक होगा अज्ञानी होगा उसको भय काम देता है तो उसको कहा जाएगा देखो कोई ना कोई है देखो भय से वो भी ठीक ठीक चल रहा है हर दिन वो सुबह पांच बजे से पहले निश्चित पांच मिनट पहले, पहले पहुंच जाएगा क्यों कहने उसके अंदर में भी भय है ये कहा जाएगा क्यों कहते हैं कि अज्ञानी को अज्ञानी को भय से ही कार्य चलता है तामसिक बुद्धियों को भय से ही सुधार किया जाता है राजसिक व्यक्ति को समाज समझा देने से कर देगा सात्विक व्यक्ति तो देख करके समझ जाएगा उसको शब्द भी आवश्यक नहीं है राजसिक थोड़ा विक्षिप्त चित्त है किंतु राजसिक समझ जाएगा ना एकदम करेगा तामसिक समझेगा ही नहीं क्योंकि उसका तो बुद्धि सर्वदा विपरीत चलने वाले अधर्म धर्म इतिया मन्यते तमसावृता उल्टा ही समझेगा तो इसीलिए उसको तो दंड दे करके ही अगर सुधार करने का है ये राजा का कर्तव्य है तो वो दंड दे करके सुधार करेगा यहाँ इसी प्रकार की कहा जाता है कि कोई ना कोई एक है जिसके चलते महान समर्थ हिरण्यगर्भ वो भी नियत प्रवृत्त होता है हिरण्य से नियत प्रवृतिर अन्यथा अनुपत्या तो परमात्मा स्वीकृत थे परमात्मान अनुपस्थित हो हिरण्य गर्भ नियत प्रवृत्ति न कुरिया परमात्मा अगर नहीं रहेगा तो हिरण्यगर्भ भी नियत प्रवृत्ति नहीं करेगा इसको कहते हैं अर्थापति प्रमाण तो इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि अधिष्ठाता परमेश्वर है संभाव्यते ये जो परमेश्वर है ये संभाव्यते परमेश्वर अर्थात परमात्मा या पर कहने से माया विशिष्ट नहीं लेना है परमात्मा संभाव्यतें जो की शुद्ध चैतन्य इति उत्तम ऐसा कहा गया इधानी मातरेश्व ग्रहणम उपलक्षणार्थम आदाय तात्पर्य आह मातरेश्व अर्थात कहा गया कि ये जो आत्मतत्व तो रहने पर ये हिरण्य ठीक कार्य करता है बाकी लोग नहीं करेंगे कहते नहीं हिरण्य उपलक्षण है अर्थात जो जो भी समर्थ सब अपने कर्तव्य में बिल्कुल निष्ठावान होकर के दिखते हैं वो सब उसी परमात्मा का उपस्थिति से इसलिए मातरीश्वर ग्रहणं उपलक्षणार्थम आदाय तात्पर्य आह भाष्य में धीशा के ऊपर न नबर टिप्पणी ये पुराना पुस्तक में भीषास्मा बात पवते ये नया पुस्तक में ठीक है अस्मा भीषा बात पवते इस आत्मतत्व तो परमात्मा का भयसे बात अर्थात जो वायुदेवता ये पवते अर्थात अपना कर्म करते रहते हैं श्रुतिभ्यीषास्मा पवते भीषो उदेति सूर्यः सूर्य भीषाद्ग्निश्चेन्द्रश मृत्युर्धावति पंचम इस प्रकार की तैचारी उपनिषद तो एक देवता यहाँ बात दे दिए आगे है सूर्य है और इंद्र अग्नि मृत्यु ये सब अपने अपने कर्तव्य में निष्ठावान हो करके चलते हैं उस आत्म तत्व का विद्यमान होने पर अभी हिरण्य गर्भ ये उपलक्षण मान करके आगे कहते हैं थोड़ा पाठ संशोधन करेंगे आगे सर्वाही कार्य करण आदि करना चाहिए ये नूतन पुरातन सभी में ये त्रुटि है सर्वा कार्यकरणादि विक्रिया नित्य चैतन्यत्मस्वरूप सर्वास्पद भूत सत्य कार्यकरण जितने है अर्थात जितने प्राणी है ये उनका सब जो है कार्यकरण में जो सब क्रिया हो रही है परिवर्तन हो रहा है ये नित्य चैतन्य आत्मस्वरूप जो आत्मा आपका जो वास्तविक स्वरूप नित्य चैतन्य सर्वास्पद भूत आस्पद अधिष्ठान आश्रय आत्म चैतन्य सभी अर्थात इंद्रिय मन इत्यादि का अधिष्ठान है आश्रय है तो तस्मिन सति सर्वास्पद भूते सति सर्वास्पद हो गया आत्मस्वरूप चैतन्य वो होने पर ही ये इंद्रिय शरीर इत्यादि कार्य करेंगे अगर नहीं है तो फिर इंद्रिय शरीर कार्य नहीं करेंगे आत्म चैतन्य है अर्थात तो आप है तभी ये आगे शरीर इंद्रिय इत्यादि कार्य करते हैं आप जब सुसुप्ति में जाते हैं ये सब इंद्रिय शरीर कोई कार्य नहीं करते जब आप सुसुप्ति से बाहर निकलते हैं पहले अहम आएगा अनुभव करेगा उस अहम में कोई परिच्छि नहीं आएगा तो सुसुप्ति से जब बाहर आएंगे आगे बुद्धि आएगा बुद्धि आने से बुद्धि पहले कार्य करेगा परिच्छिन्न बनाएगा तो हो जाने के बाद आगे इंद्रिय आएंगे इंद्रिय आने से धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा तो इंद्रिय अनुभव होगा मैं पटिया में सोया हूँ कम्बल में हूँ या मोटा गद्दा है या जमीन में सोया हूँ ये अनुभव होगा तो पहले आप आए आप शुद्ध चैतन्य आगे अहम आया अर्थात आप अभी परिचिन्न बने बुद्धि के साथ मिल करके धीरे धीरे ऐसा चला आप है तभी ये बुद्धि कार्य करना आरम्भ करेगा आगे इंद्रिय कार्य करना आरम्भ करेगा अगर आप सुश्रुति में पड़े रहेंगे तो ये सब कार्य नहीं करेगा पहले आप बाद में ये सब तो ये सब का जो कार्य करने का सामर्थ्य है ये आपके ऊपर निर्भर करता है तो यही कहते हैं आप ही वो आत्मचैतन्य रूप है ये बार बार इसको विचार करें ठीक है ये चतुर्थ मंत्र आज पूरा हुआ आगे तीन दिन अवकाश रहेगा और इसके बाद फिर द्वितिया से परम पूज्य महाराज श्री वृदारण्य का प्रथम अखंड जो चल रहा था वो पार्ट चलेगा आज तृतीया तृतीया क्षय अच्छा ठीक है तो अभी तीन दिन अवकाश उसके बाद तृतीया से फिर महाराज से पार्ट चलेगा ओम संग मित्र